श्री, श्री राम कथा श्रीरामकृष्णकथामृत श्री श्रीरामकृष्णकथाते उल्लिखिता जनाना पिचय जय नारायणपंडितालंकार दक्षिणचतुशति परमंडलार्गते मुचादीपुर ग्रामे, जन्म पिता श्री श्रीहरीश्चंद्र विद्यासागर है चतुदर्षवय व्याकरे अमरकोशे तथा काव्यशास्त्रे पांडित्यम सद भवानीपुरम तोषणवैद्यालकार शा शिखास्थन जगन्मोहन तक सिद्धांत सकाशा न्यायशास्त्र शिक्षावसानी हावड़ास्थने चतुष्टी संस्था अध्यापना आरभत स संस्कृत महाविद्यालय न्याय्यापकतया अयुक्त अभूत कद्रचित संस्क्रंथसख्या एक असाधारण वैद्य भाग अचेता प्रकृतिया निरहंकार तथा परमो भक्त आसी ऊन सप्तराष्टादशतमें ख्रीटवर्षे दक्षिणेरे श्रीरामकृष्णन सह तथमतः साक्षात्कार अभूत श्री श्री प्रभु स्वयं कलिकता जय नारायण द्रष्टुम गतिशय स्नतीम पंडित महोदय से कस्या देहत्याग अभूत जय मुखोध्याय जय नारायण मुखोपाध्याय वराहनगर मुखो निवासी जयनाराण मुखोपाध्याय श्रीरामकृष्णश भक्त दिव्योन्मादशायातरण कालेरामकृष्णा बराहनगरे गंगाघट्टे एनमनकत जपंतरा चपेटा दया प्रद प्रादीनाथ घोषा आदिब्रह्म सज से कसन भक्त महर्षिदेव्रनाथाकुरु जाता जानकीनाथ त्रशीतुत्तराद्रीष्टवर्ष से मे मासवे नंदनबागा ब्रह्म साम मंदर श्रीरामकृष्ण साक्षात्तवान्न स उपासना मंदिर श्री प्रभो समीपे उपाशत श्री प्रभु तद्दी कृष्ण प्रेम उन्मत्ताधिकृष्टान उपस्था तथा जानकीनाथ एस उन्मत्ता अभिप्रेता न वेत्ती ज्ञात ईछत श्री प्रभु तदाद ज्ञानोन्माद इव भगवत् अ उन्माद भव्य प्रकटवा ज्ञान चौधरी सिमलिया निवासी ज्ञान चौधरी ब्राह्मो भक्त तथा उच्चिषिशकीयर्मचारी आसत पत्नी विगान सामूहत मनसी वैराग्यम समुद्ध स दक्षिणेशर श्रीरामकृष्ण सीप आगतवा तरह एक अवज्ञापूर्णवचन क्षुब्ध सन्तपु तस्में विद्या हता पैतज्य भक्ति मगे अवस्थम उपदे उपदीदेत तथा सपरीवर्तनी काले प्रभो निर्देशापाल ज्ञानचौधरीवने आयोजित ब्राह्म उत्सव निम्त्कृत श्री प्रभुशुभागमन करौधरी महोदय तदिने श्री प्रभु सर्वान् उपहारेण आप्याय ठाकुरदादा नारायणदासस वंदोपाध्याय वराहनगर निवासी ब्राह्मण पाण्ड पांडित्य तनय सुराणवक्तृत्व अभ्यसती स्म सात पिताम स परिचि स नहीं साधन भजन कौती स्म सप्तष्टा विंशतिवर्ष वाले बराहनगरतः पदव्रजेन श्रीप्रभु साक्षात्कर् आगता चुशीतराष्टादत खिष्टवर्ष से मच्मासोशेअप्रभुणा सह दक्षिणेशरे तस् प्रथमताक्षात्कार अभूत तेन श्री प्रभु सविधे साधन भजन सामचरणतः अनस अशातिषे निवेदा तथा जिज्ञासी जिज्ञासी तात सायताली हरिनाम कीर्तनाय उपदेश प्राद पितामह तदिने श्री प्रभु कतिपय गना श्राव्चि विशेषण प्रीत आकर्षित आकार्षित एतरच्य श्री प्रभो उपदेशमृत श्रोत तस् सौभाग्यम अभूत सेनह ब्राह्मक्सु अतम दक्षिण दर्शन दर्शनलाभस धन्य अभूत ठाकुरदस केशवसमी आसी केशवसन एक प्रवचन करतवा तत्पने ख्रिस्टर्म केशवमत पिचय प्राप्य ठाकुरदसो विस्म अभूत तथा केशवत दूर अब अवसार तारक तारकनाथ घोषालावामीशिवानंदकनाथ से आदिवास चतुर्ंशति परगणान पातिनी बारा सात ग्रा जन्मराणियामेह विचार वेशमरी। पिता शक्ति साधको रामकनायी घोषालो रसमढ़ न्यायालय प्रतिपुर पदे नियुक्त सन तचारवेशम निवसती स्म माता वामा तारकेश्वरस्य वर्ण पुत्र अलभत तारकनाथ से नवम वर्षवयसी मातृग अभूत तारकस्य पिता घोषाला महाशय एक यहां प्राज्याोपाजन कौती स्म अपरत तथा मुक्तहस्तेन व्यय अकोत् नाता वामा अत्यर्थम मतांदरी अत्यंथ आसात अयर तारकनाथ श्रीरामकृष्णस स्वामी नामना शिवंदना परचि श्रीरामकृष्ण सेगी सन्तानंदत सीरामकृष्णस द्वितय अध्यक्ष आसीता अशीतुतरष्टादशत में खिष्टवर्षे भक्त रामचंद्र से प्रथमतः श्रीरामकृष्ण साक्षात्तवा दर्शनतव तारकनाथ से मन प्राण श्रीरामकृष्णच समर्ता अभू अभूवद तारकनाथोंह्म सामे प्रभावित अभूत द्वितीय दर्शने साक्षाजननी ज्ञान श्री प्रभो कड़े मस्तक निधा प्रणनामा, श्री प्रभु अभी तस् मस्तक हस्त संवाहयती स्म श्री प्रभो च चक्षुष करूणाधारा निसरती क्रमण तारकनाथ तरस्वीयस्थनमगम्य दक्षिण रात्रिवासम अभी कर्तम आरभे तारकनाथ पश्य शिक्षा एक श्री प्रभो वचनमिखिम आरभ सेम स एक प्रभु अवदत् तया तत्सक न करनीय युष्माकवन पृथक तत्दे सकल त्यक्तवा शिवानंदवाड़ी श्री श्री महापुरुष महाराजे स्मृति कथाहापुरुरसीरप्रावी इं ग्रंथसु स्वामी शिवानंद से उपदेश सकिताखोपाध्याय बेलघरिया आदिवासी श्रीरामकृष्ण से आश्रित भक्त सी श्रीरामकृष्ण श्री अशेषकृपलाभम अकोत्भु तुय अवदत मसु नरेन्द्रो रक्तचु चु चक्षुष्को बृहदो मस्य अभी बेलघरियागेल मेरी वक्त शक्य कथाप्रसंगा एक पंचाशीतुतराष्टादतमें खिष्टवर्षे श्री प्रभु स्वाभ्यंतरतः उज्ज्वला शिखा निर्गम्य दक्षिणेशरत अनुसर की वचन मास्टर्मोदया अवद सकनता सवधानतया अवस्था उपदीदीप आगछति चेत साधन विघ्ना शीघ्र एक दूरी भविष्य की वदन आश्वास प्रादा कियत दिवसानगते स सत्य वक्षसी तीचर स्थापित श्री प्रभु तम अवदत ईश्वर साधना पित्रो आदेशोल उल्लंघने कोप दोषो नास्ाप प्रभो श्रीरामकृष्णस सानिध्य सगत सुप्रसिद्ध गायक बलरा गिरीश चंद्र वसुगृह गिरीश्चंद्रघोषाद दर्शन प्रभो दर्शनलाभा अभूत तदनी गायकतया तरह परिचय श्री प्रभु तस्वान श्रो गानो आग्रह प्रकटित तारा तारापेन गिरशोष से केशवगुरकू दीने श्राव अभूत तथा श्री प्रभो सह भूषा अभी कतिचन भजना तथा कीर्तना गायन श्रावित श्री तोलसीचरण श्री श्री प्रभो अनुरागी बालको भक्त बाग बाजार लीन स्थले दत्त परिवारे जन्म तस्य तस्ल्यबंधुस्वामीयानंद तथा स्वामी अखंड त्रशीतुत्तराष्टाद्रीकर्षे स ख्याल काटास्कूल प्रवेशिक्षा उत्तीर्य कियतकाल महाविद्याल अध्यनवा सप्तशाष्टाद वर्षवय काले बलराम बशुगृह श्री श्री प्रभु सथमतः साक्षात्तवा ततः प्रभृति सा स प्रायश है दक्षिणेशरे श्री प्रभु सब गमनागमन करम त्रिप्रभोतिरोधन स वराहनगरमठे योगदान तथा परिवर्तनी काले स्वामी निर्मलानंदना परचित अभूत तुसीराम तुसराम घोष आटपुरवासी तुसीराम श्री श्री प्रभु साक्षात्तवान्नीम से अतमान भक्त बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमंद ज्येषो भ्राता तथा बलराम बसुमहोदय सेलकसीराम तगनीपतेभो गृह भक्त बलराम बचो सहायो सान्निध्यम अवाप्यक्त पारणत अभूत बाबूराम महाराजोंद प्रथमजीव संम आसी तदा तुसराम एव त्री प्रभो विषय ज्ञापन